टॉक, कहे कबीर दीवाना, टॉक्स ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर नंबर वन नई प्रवचन माला के प्रारंभ में हम आपके प्रति अपनी श्रद्धा और नमन निवेदित करते हैं और तब संत सम्राट कबीरदास का यह पद जब मैं भूला के सतगुरु जुग, जुगत लखाई क्रियाकर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीरथ का नहाना सगरी दुनिया भई सहानी सयानी मैं ही एक इकबौराना नाम जानू सेवा बंदगी नाम घंट बजाई नाम मुहूर्त धरि सिंहासन नामै पुहप चढ़ाई ना हरिरीझय जब तप कीने ना काया के जारे ना हरिरीझय धोती छाड़े ना पाचों के मारे सी अपना सा जीव सबको जाने ताही मिले अविनाशी सहै कुसवद बाद को त्यागे छाडे गर्व गुमाना सत्य नाम ताही को मिली है कहे कबीर दीवाना कृपापूर्वक हमें इसका अर्थ समझाए समझाएं एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव मिट्टी की दे की छोटी सी लौ भी नहीं इतना ही होता तो भी ठीक था निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है तड़फता है प्रकाश के लिए प्यास जखती है टटोलता है गिरता है उठता है मार्ग खोजता है गुरु खोजता है लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो गया एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया मारा नहीं क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं ये तो महापातक हो जाएगा छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठसियों में डाल दिए गए जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हों जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे गुलामी ही जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है तुलना का कोई उपाय ही न था गुलाम ही वे पैदा हुए थे गुलाम ही वे बड़े हुए थे गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी तुलना थी स्वतंत्रता की और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदि हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी प्रकाश तिल मिलाता था प्रकाश कष्ट देने लगा था अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी प्रकाश में तो बंद हो जाती थी तुमने भी देखा होगा कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ आंख तिल मिला जाती छोटे बच्चे पैदा होते नौ महीने अंधकार में रहते हैं मां के पेट में प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती और जब बच्चा पैदा होता है तो ना समझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है जहां बच्चा पैदा होता अस्पताल में वहां वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिल मिला जाती और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में वहाँ हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं उनमें से 50 प्रतिशत के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है उसको सुविधा होती है ज़्यादा प्रकाश में को देख पाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्या करना है क्या नहीं करना लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है सुविधा तो बच्चे की है जो जीवन भर रहे हों अंधकार में नौ महीने नहीं पूरे जीवन वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे वो दीवाल की तरफ ही देखते थे राह पर चलते लोगों खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवाल पर वे समझते थे वे छायाएं सत्य यही असली लोग हैं उस छाया को ही वे जगत समझते थे छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है असली तो दिखाई नहीं पड़ता असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है असली को देखने के लिए आंख चाहिए समर्थ आंख जो प्रकाश में खुल सके जो सूरज के आमने सामने हो सके अंधेरे की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती सत्य ढका हुआ नहीं है सत्य तो प्रकट है उघड़ा हुआ है तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया पीछे लौट के देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाए वो पीड़ा का जगत था तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है आनंद जन्मता नहीं कष्ट ही होता है जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की क्योंकि उसे शक होने लगा ये छायाएं छायाएं ही हैं क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती इन्हें छुओ, तो कुछ भी हाथ में नहीं आता इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता एक आदमी को शक होने लगा कोई मनीषी कोई बुद्ध उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया वर्षों लग गए बड़ा कष्ट हुआ जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती आंसू गिरते लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा वो बड़ी तपश्सिया थी फिर धीर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है वो पीछे देखने में समर्थ हो गया उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आँखें देखने लगीं बाहर के रंग वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल राह से गुजरते लोग रंगीन थी दुनिया काफ़ी छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी उदास थी बाहर उत्सव था छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था बच्चे नाचते गाते निकलते थे छायाएं तो बिल्कुल चुप थी वहां वाणी ना थी वहां मुखरता न थी बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की बाकी कैदी हंसने लगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है। और हम तो पीछे मुड़के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जरूरी नहीं है कि अंधकार हो हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो लेकिन दोस्त कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है मेरी आंख और बंद हो सकती ये कहीं संभव है हम अपनी आँख तो सदा खुली मानते हैं अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है फिर कैदियों की संख्या बहुत थी वो अकेला था लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था बहुमत उनका था और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को और लोग खूब हंसे और खूब मजाक किए उन्होंने धीरे धीरे वो आदमी को पागल मानने लगे वही कबीर कह रहे हैं सगरी दुनिया भई सयानी एक मैं ही बोराना उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता सब लोग सयाने सिर्फ मैं एक पागल हूं और सिर्फ वो एक ही सयाना था लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ के स्वाभाविक है क्योंकि लोग अपने को मानदंड समझते हैं और फिर जब बहुमत उनके साथ हो बहुमत नहीं सर्वमत उनके साथ हो उस एक आदमी को छोड़कर सभी उनके साथ थे तो संदेह भी कैसे पैदा हो लोग हंसे मजाक की उसे पागल समझा उसका तिरस्कार किया उसकी उपेक्षा की धीर धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो कहीं यह आदमी सच ना हो क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई बड़ा दांव है यह आदमी गलत होना ही चाहिए नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होती और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यू ही गवाया तुमने अवसर खो दिया तुम मूल हो अज्ञानी हो मूर्छित हो अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता अहंकार कहता है, मुझसे ज्ञानी और कौन मुझसे समझदार और कौन ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर उसके रहते अज्ञान का किला पराजित ना होगा तोड़ा ना जा सकेगा धीरे उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी थी क्योंकि वो हमेशा रंगों की बात करता रंग उनमें से किसी ने भी देखे न थे वो हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता संगीत उनमें से किसी ने सुना न था उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी और धीरे धीरे वह कहने लगा कि जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो हु। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए तो वो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है आखिर कैदी को भी जीना तो है तो काराग्रह को घर समझ लेता है न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी जंजीरों को घिस घिस के वो साफ किया करते थे क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती वो उतना संपत्तिशाली समझा जाता था जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वो उतना धनी समझा जाता था जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी स्वभाव था अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वो उसे सुधार लेते थे क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना ना था वो आभूषण था वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर और तो कोई सजावट न थी धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि आभूषण नहीं जंजीरे हैं क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई एक किरण उतराई अंधेरे में सूरज का संदेश आ गया अब इस अंधेरे घर में इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो भीतर की जंजीर है जंजीर को आभूषण समझना एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं आधी तो मुक्ति हो ही गई उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया साफ करना बंद कर दिया सजाना बंद कर दिया लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतिति होती जिंदगी में हार गए शायद पाया कि अंगूर खट्टे छलांग पूरी ना हो सकी कमजोर था हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है और आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा कायर है जंजीरें जो कि आभूषण है इसको सजाना बंद कर दिया ऐसा ही बेसजाया रह रहा है आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का काराग्रह टूटा ही हुआ है आधा तो गिर ही गया बुनियाद तो हिल ही गई और पीछे के जगत का छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई असली जगत में प्रवेश करना है उसने जंजीरें तोड़ ली जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्र... प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती प्यास बढ़ती चली गई पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वह उस काराग्रह से निकल भागा उसके आलाद का अंत नहीं था वो नाच रहा था सूरज पक्षी वृक्षों में खिले फूल वास्तविक लोग छायाएं नहीं संगीत रंग सुगंध वो आलादित था वो नाच रहा था लेकिन कारागृह में अफवाह उड़ गई कि हम जानते थे कि आज नहीं कल वो जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा एस्केपिस्ट पलायनवादी भगोड़ा संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा उसने साधारण सन्यासी को कहा वो ऐसा नहीं महावीर बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा भाग गए ये अपने को बचाने की तरकीब है ये अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो ये अपने को समझाने की तरकीब है हम कोई पलायनवादी नहीं हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का भी पता ही नहीं और जिस से तुम जूझ रहे हो वो केवल छाया का जगत है असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं तुम जिस से जूझ रहे हो और जिस से लड़ रहे हो वो सपनों से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है वो तुम्हारा सपना है वो तुम्हारा अंधकार है वो तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए भला वे सोए लोग भयंकर दुख स्वप्न देखते हों देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं गलाए जा रहे हैं तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा भाग गया जीवन के संघर्ष को छोड़ गया करवट ले लेंगे फिर अपने सपने में खो जाएंगे थोड़े दिन चर्चा रही फिर लोग भूल गए लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ जितना उसने बाहर की मुक्ति और आनंद को जाना जितना उसने सत्य को अनुभव किया उतनी ही एक नई महाकरुणा एक दुर्दम्म करुणा पैदा होने लगी लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को थोड़े दिन तो उसने इसे समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं और बहुमत उनका है वे फिर हंसेंगे वे भरोसा ना करेंगे क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है श्रद्धा प्रकाश का इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की तरफ आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा एक भरोसा चाहिए भरोसे का मतलब इतना है कि जो मैंने नहीं जाना है वो भी हो सकता है अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है तब तो यात्रा का कोई सवाल नहीं बात समाप्त हो गई बुद्ध आके सिर पीटे और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तुमसे तो भी तुम मानोगे नहीं संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है मेरा अनुभव और सत्य समान है ये संदेह है श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है सत्य बहुत बड़ा हो सकता है मेरा छोटा आंगन है आंगन पूरा आकाश नहीं बड़ा आकाश है मेरी छोटी खिड़की है लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं माना कि मैं खिड़की से ही झांक के देखता हूं तो भी खिड़की आकाश नहीं है इतना जिसे ख्याल आ जाए जिसे संदेह पर संदेह आ जाए वो श्रद्धावान हो जाता है वो बड़े से बड़ा संदेह ध्यान रखना जिसे संदेह पर संदेह आ जाए जो अपनी संदेह की प्रवृत्ति पे के प्रति संदिग्ध हो जाए उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष मेरी मुठ्ठी की सीमा है सागर की सीमा नहीं मेरी बुद्धि की सीमा है सत्य की सीमा नहीं मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा से इस रह जाएगा यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का तुम कितना ही पाओ वो फिर भी पाने को शेष रहेगा तुम पापा के थक जाओगे वो नहीं चुकेगा तुम्हारा पात्र भर जाएगा ऊपर से बहने लगेगा लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी हम कणमात्र हैं जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है अनजान में प्रवेश अज्ञात में प्रवेश जहां मैं कभी नहीं गया जो मैं कभी नहीं हुआ वो भी हो सकता है उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है तो उन्होंने कहा परिभाषा का मुझे पता नहीं लेकिन दो बातें निश्चित है महाज्ञान महाकरुणा पूछने वाले ने कहा महाज्ञान कह देने से क्या काफी ना होगा बुद्ध ने कहा नहीं वो अधूरा होगा वो सिक्के का एक पहलू है दूसरा पहलू है महाकरुणा जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है क्यों क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी वो कहाँ जाएगी ऊर्जा नष्ट नहीं होती अभी धन के पीछे दौड़ती थी पद के पीछे दौड़ती थी महत्वाकांक्षाएं तो थी अनेक अनेक अनेक तरह के भोगों की कामना थी सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी प्रकाश के जलते ज्ञान के उदय होते वो सारा अंधकार वो भोग लिप्सा महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार ऊर्जा का क्या होगा जो ऊर्जा काम वासना बनी थी जो ऊर्जा क्रोध बनती थी जो ऊर्जा ईर्षा बनती थी मत्सर बनती थी उस ऊर्जा का उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा वो सारी शक्ति करुणा बन जाती है महा करुणा का जन्म होता है और वो करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती है क्योंकि तुम्हारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है मैं महत्वाकांक्षा तो है धन भी पाना है तुम काम वासना को स्थगित भी कर देते हो कि ठहर जाओ एक दस वर्ष धन कमा लोगे ठीक से फिर शादी करेंगे धन की वासना भी अकेली नहीं है पद की वासना भी है तुम पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते हो चुनाव में लगा देते हो सब धन कि किसी तरह मंत्री हो जाओ लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है मंत्री होकर फिर तुम स्त्रियों के पीछे भागने लगते हो मंत्री पद भी दांव पे लग जाता है तुम्हारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी हैं हजार कामनाएं हैं और सभी में ऊर्जा बटी है लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती हैं सारी ऊर्जा मुक्त होती तुम तो एक अदम में ऊर्जा के स्रोत हो जाते हो एक प्रगाढ़ शक्ति उस शक्ति का क्या होगा जब भी आनंद का जन्म होता है समाधि का जन्म होता है सत्य का आकाश मिलता है तब तुम तत्ण पाते हो कि वे जो पीछे रह गए उन्हें भी इसी खुले आकाश में ले आना तब तुम्हारा सारा जीवन जो बंधे हैं उन्हें मुक्त करने में लग जाता है जो कारागृह में हैं उन्हें खुला आकाश देने में लग जाता है जिनके पंख जंग खा गए हैं उनके पंखों को सुधारने में लग जाता है कि वे फिर से उड़ सकें जिनके पैर जाम हो गए उनके पैरों को फिर जीवन देने में लग जाता है ताकि लंगड़े चलें और अंधे देखें और बहरे सुन सकें और तुम लंगड़े हो तुम चले नहीं यात्रा तुमने बहुत की है लेकिन जब तक तीर्थ यात्रा ना हो तब तक कोई यात्रा यात्रा नहीं तुम बहरे हो तुमने सुना बहुत है लेकिन वासना के सिवाय कोई स्वर तुमने नहीं सुना और वासना भी कोई संगीत है वासना तो एक शोरगुल है जिसमें संगीत बिल्कुल ही नहीं वासना तो एक विसंगीत है जिससे तुम तनते हो चिंतित होते हो बेचैन परेशान होते हो संगीत तो वो जो तुम्हें भर दे उस अनंत आनंद से जहां सब बेचैनी खो जाती जहां चैन की बांसुरी बजती है और ऐसी बांसुरी कि उसका फिर कभी अंत नहीं आता तुम अंधे हो तुमने बहुत कुछ देखा है लेकिन जो देखा है वो सब ऊपर के रूप रेखा है भीतर का सत्य तुम नहीं देख पाते शरीर दिखता है आत्मा नहीं दिखती पदार्थ दिखता है परमात्मा नहीं दिखता दृश्य दिखाई पड़ता है अदृश्य नहीं दिखाई पड़ता और अदृश्य ही आधार है दृश्य का परमात्मा ही आधार है पदार्थ का और आत्मा के बिना क्षण भर भी तो शरीर जीता नहीं इधर उड़ गया पंखे उधर शरीर जलाने को लोग ले चले फिर भी तुमने सिर्फ शरीर देखा है और आत्मा नहीं देखी अंधे हो तुम पंगू हो तुम जिसके जीवन में समाधि खिलती है वो भागता है उनको जगाने जो सोए लेकिन उसे भी कठिनाई खड़ी होती कुछ दिन तो उसने अपने को रोका क्योंकि वो जानता है वे लोग हंसेंगे क्योंकि वो जानता है वे सुनेंगे नहीं क्योंकि वो जानता है कि उसका स्वागत नहीं होने वाला अपमान और तिरस्कार होने वाला है क्योंकि वह जानता है कि जो सदा से हुआ है वही फिर होगा पत्थर और कांटों से स्वागत होगा फूल मालाएं मिलने को नहीं लेकिन अदम्य है करुणा उसे रोका नहीं जा सकता कथा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो सात दिन तक वो चुप बैठे रहे बड़ी मीठी कथा है क्या करते रहे चुप बैठकर बहुत बार आदम वेग से उठी करुणा कि जाएं बहुत लोग भटकते हैं सारे लोग भटकते हैं जो मुझे मिल गया है वो बांट दूं लेकिन कोई चीज रोकती रही कोई चीज रोकती रही बुद्ध जैसा व्यक्ति भी हिम्मत न जुटा सका तुम्हारे सामने बुद्ध भी हारे हुए बुद्ध को भी डर लगा जिसको अब कोई डर नहीं बचा है जिसको मृत्यु का भय नहीं वो वह भी तुमसे डरता है जो यम से नहीं डरता वो तुमसे डरता है सात दिन तक बुद्ध ने प्रतिरोध किया अपना ही सब तरह से रोका कि नहीं अपने को समझाया कि जो जागने वाले हैं वो मेरे बिना ही जाग जाएंगे और जो नहीं जागने वाले में लाख सिर पटकों को सुनेंगे नहीं तो क्यों व्यर्थ मेहनत करूं कथा है कि आकाश के देवता चिंतित हो गए बड़ी बेचैनी फैल गई आकाश के देवताओं में बेचैनी यह कि कभी करोड़ करोड़ वर्षों में कभी कोई एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है और वह भी अगर चुप रह गया तो जो भटकते हैं मार्ग पर उनका क्या होगा जो अंधेरे में प्रतीक्षा करते हैं अनजानी प्रतीक्षा उन्हें पता भी नहीं किसी की जो मार्ग बताएगा बताने वाले को पत्थर से ही वो स्वागत करेंगे लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल से खोजते तो हैं भीतर कहीं कोई गहरे छिपे में बीज तो पड़ा ही है न फूट पाता हो ठीक भूमि ना मिली हो सूरज का प्रकाश ना मिला हो कोई पाने देने वाला ना मिला हो कोई साज संहार करने वाला ना मिला हो लेकिन बीज तो पड़ा ही है उनका क्या होगा था है कि आकाश के देवता उतरे बुद्ध के चरणों में उन्होंने सिर रखा और कहा कि नहीं चुप ना बैठे अब उठें बहुत देर वैसे ही हो गई देवता का अर्थ है ऐसी चेतनाएं जो अत्यंत शुभ परिणामी है ऐसी चेतनाएं जिनके जीवन से अशुभ खो गया है सिर्फ शुभ बचा है अभी वे पूर्ण मुक्त नहीं क्योंकि जब शुभ भी खो जाएगा तभी पूर्ण मुक्ति होगी देवता का अर्थ है शुद्धतम चेतनाएं मुक्ततम नहीं पहले अशुद्धि से बधी हुई चेतनाएं हैं जिनको हम राक्षस कहें असुर कहें नारकी योनि में पड़े हुए लोग कहें और फिर शुद्ध चेतनाएं हैं जो स्वर्ग में हैं शांत हैं शुभ परिणामी है किसी का बुरा नहीं चाहती भला चाहती लेकिन चाहे बाकी नरक में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो लोहे की हैं स्वर्ग में जो पड़े हैं उनके हाथ में जो जंजीरें हैं वो सोने की हैं हीरे माणक्य से जड़ी पर जंजीरें हैं मुक्त वो है जिसे ना शुभ ना अशुभ जिसकी लोहे की जंजीरें सोने की जंजीरें सब टूट गई मुक्त वो है जिसका द्वंद्व समाप्त हो गया जिसके भीतर दो ना रहे शुभ अशुभ अच्छा बुरा रात दिन स्वर्ग नर्क सुख दुख सब खो गए देवता का अर्थ है शुद्ध सुखी चेतना है। निश्चित स्वभावता उनके ही हृदय में कंपन पैदा होगा क्योंकि वो निकटतम है मुक्त पुरुषों के नर्क में पड़े लोगों को तो पता भी नहीं चला कि कोई बुद्ध हो गया है पृथ्वी पर जो लोग हैं वो दोनों के बीच में न तो नर्क में है और न स्वर्ग में त्रिसंकु की भांति है शुभ और अशुभ दोनों में डोलते रहते हैं सुबह है देवता घंटे भर बाद शैतान घंटे बर्बाद फिर देखो मुस्कुरा रहे हैं और अच्छे भले आदमी मालूम पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद किसी की गर्दन काट सकते हैं पृथ्वी पर जो है मध्य लोक जिसको ज्ञानी होने कहा वो स्वर्ग और नरक के बीच डोलते रहते हैं एक पैर नरक में और एक पैर स्वर्ग कहीं भी नहीं है वो उनका होना नहीं है इसलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कौन हो नरक में ठीक पता चलता है लोगों कि कौन है स्वर्ग में भी ठीक पता चलता है कि वे कौन हैं क्योंकि एक ही नाव पर सवार हैं जो शुभ की नाव पर सवार हैं उनको लगा उनके प्राण कब गए कि बुद्ध चुप हैं कहीं ऐसा ना हो कि वह चुप ही रह जाए देवताओं ने पैर सिर रखा स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि नहीं आप बोलें और देर हो जाएगी तो वाणी खो जाएगी आप भीतर मत डूबते चले जाएं आपने पा लिया लेकिन जिन्होंने नहीं पाया है उन पर करुणा करें कहते हैं बुद्ध ने कहा कि जो पाने को हैं जो पाने की चेष्टा में रथ हैं वो पा ही लेंगे मैंने पा है, वे भी पालेंगे वे भी मेरे जैसे थोड़ी देर अबेर होगी पर इस अनंत काल में क्या देर क्या अबेर घड़ी भर पहले की घड़ी भर बाद एक जन्म पहले की एक जन्म बाद क्या फर्क पड़ता है मुझे क्यों परेशानी में डालते हो और जो नहीं पाने को हैं मेरे पहले बहुत बुद्ध पुरुष हो चुके उन सबने उनके द्वार पर दस्तक दिए उन्होंने द्वार भी नहीं खोला नहीं कि द्वार नहीं खोला वे नाराज भी हुए हैं कि क्यों हमारी नींद तोड़ते हो क्यों हमारी शांति में दखल देते हो हम जैसे हैं ठीक हैं क्यों हमें बेचैन करते हो ये किस लोग की खबर लाते हो यही लोग सब कुछ है कोई और लोग नहीं है उन्होंने श्रद्धा नहीं की वे नहीं सुनेंगे हजारों बुद्ध हार चुके हैं मैं भी हार जाऊँगा तुम तो मुझे क्यों परेशान करते हो देवताओं ने चिंतन किया विचार किया कि कुछ तर्क निकालना ही पड़ेगा कि बुद्ध को उनके बाहर ले आया जाए फिर वे सब विचार करके आए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं कुछ हैं जो आपके बिना भी पालेंगे और कुछ हैं जो आपके सहयोग से भी नहीं पाएंगे लेकिन दोनों के मध्य में भी कुछ है जो आपके बिना न पा सकेंगे और आपके साथ पालेंगे उनकी संख्या बहुत न्यून होगी समझ लो कि एक ही आदमी पा सकेगा तो भी तो भी उपाय करने योग्य है क्योंकि एक व्यक्ति का भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना इतनी महान घटना है कि आप बैठे मत रहे बुद्ध को झुकना पड़ा देवताओं के तर्क से नहीं देवताओं के तर्क ने तो जो प्रतिरोध था उसको भर तोड़ा भीतर तो करुणा बहने को तैयार थी उस आदमी को भी तकलीफ हुई बेचैनी होने लगी कारागृह में जिनको छोड़ाया था उनकी याद आने लगी वे ऐसे ही बंधे बंधे समाप्त हो जाएंगे उनका जीवन ऐसे ही अंधकार में पैदा हुआ अंधकार में ही खो जाएगा कभी उनकी आंखें प्रकाश न देख सकेंगी वे छायाएं ही देखते रहेंगे दीवाल पर वे जंजीरों को ही आभूषण मानते रहेंगे उन्हें मुक्ति के पंख कभी भी न मिलेंगे नहीं भारी होने लगा उसका मन जैसे मेघ जब भर जाते हैं तो बरसते ऐसे भारी होने लगा उसका प्राण बरसने को तत्पर होने लगा जैसे फूल जब भर जाता है गंध से तो खुल जाता है और गंध फेंक देता है चारों लोक लोकांतर में ऐसे उसके प्राण भी खिलने को तत्पर होने लगे कोई अवस प्रेरणाओं से खींचने लगी वापस, जानते हुए वहां स्वागत नहीं होने को है वो वापस लौट आया कारागृह में लोग हंसने लगे उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है सिर्फ छाया हैं जहां तुम जा रहे आ गए वापस? आ गई बुद्धि रास्ते पे आ गई बुद्धि और उल्टा हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें, हमें भी मूड़ बनाने की सोची थी अब तो समझ आ गई आ जाओ वापस संभाल लो अपने आभूषणों को यही एकमात्र जगत है और दीवाल प्रबंधी छायाएं ही सत्य ये सब सपने हैं रंगीनियों के प्रकाश के ये कल्पनाएं हैं और तुम अकेले नहीं हो हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं ये सब कविताएं हैं और लोगों की सत्यों के लोगों की मुक्त आत्माओं की सिद्धों की सब कल्पनाएं हैं सब बकवास है ये चालबाजों ने मूढ़ों को चूसने के शोषण करने के उपाय बना रखे ढक्क से रह गया होगा वो आदमी द्वार बंद है इन्हें मुक्त करने आया है लेकिन ये अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे फिर भी उसने कोशिश की जो सदा हुआ है वही हुआ लोग उसके विरोध में होते गए जितना ही वो चेष्टा करने लगा उतना ही वे नाराज होते गए क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती तुम उनके जीवन भर के दांव को मिट्टी पे करने में लगे हो तुम यह कह रहे हो कि साठ साल तुम व्यर्थ कीजिए तुम ये कह रहे कि हो कि तुम इतने बुद्धिहीन हो कि तुम साठ साल अंधेरे में रहे फिर भी तुम्हें ख्याल ना आया कि यह अंधकार है जंजीरों में बंधे सड़ते रहे और तुम्हें इतना भी बोध ना उठा कि ये जंजीरें हैं मूढ़ और तुम इन्हें आभूषण समझते रहे दीवाल पर बनी छायाओं को देखा और समझा कि यही सत्य है ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उस के सभी आदमी गलत भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है अगर मैं सच हूं तो तुम गलत हो तुम्हारे सही होने का एक ही उपाय है कि मैं गलत हूं और तुम आसानी से यह उपाय कर सकते हो भीड़ तुम्हारी संख्या तुम्हारी वो आदमी अकेला था अजनबी, अपरिचित लोगों के बीच उसकी भाषा और हो गई थी उनकी भाषा और थी उनके बीच दोनों के बीच अब कोई संवाद होना तक मुश्किल था उसने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन कोई समझने को राजी ना था फिर उसका समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा और जो सदा हुआ है वही हुआ उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला तुमने जीसस के साथ वही किया तुमने सुकरात के साथ वही किया तुमने मंजूर के साथ वही किया ये कहानी बड़ी प्राचीन और बड़ी नई भी पुरानी से पुरानी नई से नई ये अतीत में भी होती रही है आज भी हो रही है भविष्य में भी होती रहेगी ये चिर नूतन चिर पुरातन कथा है यूनान के बहुत बड़े मनीषी अफलातून ने इस कथा का एक अंश अपनी किताबों में उल्लेख किया है लेकिन यह कथा अफलातून से भी पुरानी है ये उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है और ये तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है अब हम कबीर के इस सूत्र को समझने की कोशिश करें तब तुम समझ पाओगे क्यों कबीर कहता है कहे कबीर देवाना नहीं तो तुम ना समझ पाओगे क्यों कबीर अपने को खुद पागल कहता है कैसी बेबुज दुनिया है प्रज्ञावान पागल समझे जाते मूढ़ ज्ञानी जिन्हें कुछ भी पता नहीं है जिन्होंने शब्दों का कचरा इकट्ठा कर लिया है या खोपड़ी में शास्त्र भर लिए वे ज्ञानी वे पंडित हैं कबीर काशी में रहे जीवन भर पंडितों की दुनिया स्वभावता उन सभी पंडितों ने कहा होगा पागल काशी वहां तो सबसे सब ज्यादा बड़े अंधों की भीड़ है वहां तो सब तरह के मूढ़ प्रतिष्ठित हैं, जिनके पास शब्दों का जाल है वेद उपनिषद है गीता पुराण है जिन्हें गीता पुराण वेद उपनिषद कंठस्थे शब्दों के अतिरिक्त जिन्होंने कुछ भी नहीं जाना दीवालों पर बनी छायाओं को जिन्होंने इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत से बड़े श्रम से बड़ी कुशलता से वे बड़े निष्णात तर्क में शब्द में लेकिन शब्द तो छाया है सत्य की और तर्क तो सिर्फ सांत्वना है इसलिए कबीर अपने को खुद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 अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वो बुलक्कड़ हो जाते, इतना ज्यादा हो जाता है कि सबकी याद रखना मुश्किल हो जाती तो वो हर चीज को जब बुलक्कड़ हो गया और उसने एक हजार आविष्कार किए इसलिए बड़ा पैनी बुद्धि का आदमी था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 कोई तीर्थ ना रहा क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हान विदा हो गया वे सब क्रियाकांड हो जाती तुम तो मेरे साथ ध्यान करो यह एक बात है तुम तो मेरे बिना ध्यान करोगे वो क्रियाकांड हो जाएगा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 वो जानता है उसे पता है क्यों पता ना होगा उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्धान नहीं जब वो तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्धान का जन्म देखेगा वो तुमसे कहेगा अरे तुम भी पागल हो गए ऐसा कह के वो ये कह रहा है कि तुम्हारा मरुद्धान झूठा है क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्धान सही है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 तुम क्या इसमें पंचायत की बात कोई हर्जा नहीं ज़्यादा उचित ये है कि आपकी बात पूरी हो जाए वृद्ध इतने दूर चल के आए उन्होंने कहा कि तब फिर मुझे आपको एक बात कहनी पड़ेगी कि, कि मैं कुछ सीखने आया था लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया और बजाय सीखने के मैं आपको इत, इतना सिखाना चाहूँगा मैं वृद्ध हूँ पचहत्तर वर्ष की मेरी उम्र है इतनी शिक्षा आपको जरूर दूंगा कि जिसको अभी इतना भी ज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है उसका सब ज्ञान व्यर्थ है उसमें कोई सार नहीं स्वभाव था सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना क्रियाकांड जब छोड़ दिया होगा कभी उन्हें लोगों का हो, हो गया हो गया भ्रष्ट बुद्ध को जब ज्ञान उत्पन्न हो गया उस रात जब शिष्य छोड़ के चले गए उस वृक्ष के नीचे सोए पहली दफा निश्चिंत न चिंता रही संसार की बाजार की राज्य की साम्राज्य की न चिंता रही मोक्ष की स्वर्ग की परमात्मा की उस रात बिल्कुल निश्चिंत सोए चिंता ही न रही पाने को कुछ ना बचा सब व्यर्थ है सब व्यर्थ इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता ना रही कोई सपना ना आया कोई मन में उद्दिग्नता ना उठी नींद थी सो गए सुबह पाँच बजे आंख खुली वैसी शुद्ध आंख कु आंख जब भी खुलती तभी सत्य उपलब्ध हो जाता कोई विचार नहीं कोई चिंता नहीं कोई धारणा नहीं क्या ठीक क्या गलत क्या करना क्या नहीं करना कोई उहापोह नहीं सीधी सादी कुआरी आंख आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया नए का जन्म हुआ चेतना पुरानी लीन हो गई नई चेतना जन्म गई उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता सिर्फ आंख खोलने की बात है सिर्फ होश स्मरण जागृति पहला स्मरण आया उन पांच शिष्यों का जो छोड़कर चले गए इतने दिन साथ थे बेचारे असमय में साथ रहे जब कुछ देने को ना था तब पीछे चले जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना और अब जब मेरे पास देने को है तब वो छोड़कर चले गए तो बुद्ध उनको खोजने निकले उनको जाके पकड़ पाए सारनाथ में जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए दूर से एक टीले पर बैठे हुए तो उन पांचों ने तय किया ये भ्रष्ट गौतम आ रहा है हम ना तो उठ के इसको आदर दें और ना नमस्कार करें ना इतना हम इसकी तरफ पीठ कर लें अगर इसको आना हो खुद आ जाए बैठना हो खुद बैठ जाए हम ये भी ना कहें कि बैठो जो साधारण अतिथि के लिए भी किया जाता वो भी हम ना करें ये गौतम भ्रष्ट इसने नियम छोड़ दिए तप छोड़ दिया चरिया छोड़ दी आचरण भ्रष्ट इसके लिए अब कोई समादर नहीं लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे उनको बड़ी बेचैनी होने लगी जैसे ही बुद्ध पास आए निकट आए पहले एक उठ के खड़ा हुआ चरणों में गिरा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर वह पांचों और बुद्ध ने कहा तुमने निर्णय कुछ और किया था निर्णय बदल क्यों दिया निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए उन्होंने कहा हमने बदला ऐसा कहना ठीक ना होगा तुम्हारी सन्निधि तुम्हारा पास होना और हमने आदर दिया ऐसा कहना भी ठीक ना होगा क्योंकि हमने तो निर्णय किया था न देने का आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में जैसे कोई एक चुंबक खींच ले जिनके भीतर भी थोड़ी सी क्षमता है वो सदगुरुओं के पास खींचे चले जाते हैं चुंबक की भांति किसी क्रियाकांड के कारण नहीं किसी योग तप तपश्चर्या के कारण नहीं किसी संप्रदाय सिद्धांत शास्त्र के कारण नहीं जिनके भीतर भी थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की वो सदगुरु के पास खिंचे चले जाते चाहे सारी दुनिया विरोध में हो चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम पागल हो वो पागल होना दांव लगाने जैसा लगता है वो पागल होना शुभ मालूम होता है ना मैं जानूं सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं पुहप चढ़ाई सब छूट गया फूल चढ़ाना पत्थरों पर क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्थ हो गया अब वो फूलों को तोड़कर पत्थरों पर चढ़ाने जाएगा और वृक्ष पे खिले हुए फूल तो जिंदा हैं तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर और तुम पत्थरों पर चढ़ा दोगे वृक्ष में क्या कम चढ़े थे वो परमात्मा को वृक्ष में बले चढ़े थे पूरी तरह चढ़े थे जीवित चढ़े थे तुमने मार के चढ़ाया असल में संप्रदाय मुर्दा है और मुर्दा चीजें ही करवाता है फूल जिंदा था चढ़ा ही हुआ था परमात्मा को क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो और किसको चढ़ेगा वो परमात्मा की ही सुगंध थी तो बिखिर रही थी उससे वो परमात्मा के ही रंग थे जो खिले थे वो परमात्मा की ही पखड़ियाँ थी जो खिली थी वो परमात्मा का ही रूप था वो उसका ही गीत था तुम उसे तोड़ डाले और पत्थर पे चढ़ाए तुमने उसे अपने परमात्मा पे चढ़ा दिया तुम्हारा परमात्मा झूठा है वो तुम्हारा ही बनाया हुआ परमात्मा है वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी गई अपने हाथ से गढ़ी मूर्ति जिसे तुम बाजार से खरीद लाए हो और कुछ पंडित पुजारियों को जिनको भी तुम बाजार से खरीद लाए उन्होंने शोरगुल मचाकर घंटे बजाकर आवाज करके धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया है तुम भी जानते हो वे भी जानते हैं और फूल नाहक बेचारा बलि दिया जा रहा है उसका कोई कसूर नहीं उसका कोई हाथ नहीं इस उपद्रव में मैं जबलपुर में था तो मैंने एक बड़ा बगीचा अपने चारों तरफ लगा रखा था मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि धार्मिक लोग पास ही मंदिर थे वो सुबह सुबह वहां से निकलते वो बगीचे में घुस जाते आधार्मिक को तो डर भी हो धार्मिक को डर ही नहीं उसको पूछने की भी जरूरत नहीं कि फूल हम तोड़ सकते हैं कि नहीं क्योंकि वो पूजा के लिए तोड़ रहा है अब पूजा के लिए कोई मना करता है आखिर मुझे एक तख्ती लगा देनी पड़ी कि पूजा के लिए भर तोड़ना मना है और किसी के लिए तोड़ो चलेगा क्योंकि पूजा का फूल तोड़ने से क्या लेना देना और वो इतनी अकड़ से घुसते राम राम जपते तो? उनका अधिकार है ये तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं वो मुझसे कहते ये कोई हम अपने लिए थोड़ी तोड़ रहे हैं फूल भले सोह रहे हैं वृक्षों पर क्यों उनको तोड़ के पत्थरों पे चढ़ा रहे हो अगर बहुत ही ज्यादा इच्छा होती हो पत्थर को ला फूलों पर चढ़ा दो कम से कम जिंदगी पे मुर्दा को चढ़ा दो मगर संप्रदाय उल्टा ही सिखाते जिस दिन कबीर ने बंद कर दिया ना मैं जानू सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं पुहप चढ़ाई ना हरी है जब तप की ना काया के जारे ना तो परमात्मा को कोई रटन लगा के राम राम की पा सकता है रिझा सकता है रिझाएगा क्या उल्टा उसको उबाता होगा मैंने सुना है एक आदमी मरा और उसने जाके स्वर्ग में जब देखा तो वो बहुत नाराज हुआ एक पापी जो उसके घर के सामने ही रहता था वो परमात्मा के पास बैठा हुआ है उसे में होना चाहिए और उसने कहा यह अन्याय है ये क्या मैं अपनी आंख से देख रहा हूं तो यहां भी रुस्वत चल रही कि भाई भतीजावाज चल रहा है क्या मामला है ये आदमी यहां कैसे बैठा है ये पापी और मैं सदा तुम्हारा गुणगान गाता रहा और सिवाय कष्ट के मुझे जिंदगी में कुछ न मिला और अब ये कष्ट तुम दे रहे हो कि इस पापी को यहां देखना पड़ेगा स्वर्ग में तो मतलब हमारे पुण्य का क्या हुआ परमात्मा ने कहा तुम इसमें ही खैर समझो कि तुम स्वर्ग में हो इरादा तो तुम्हें नरक में भेजने का था उस आदमी ने कहा क्या और मैं राम राम जपता रहा दिन में नहीं रात में तक सोते जागते राम की धुन लगाया रहा परमात्मा ने कहा उसी तो उसी की वजह से तो तुमने मुझे तक नहीं सोने दिया तुम खोपड़ी खा गए एक रात चैन न लेने दिया तुम काफी सौभाग्य समझो कि तुम यहां प्रवेश किए जा रहे और ये आदमी यहाँ है क्योंकि इसने कभी मुझे सताया नहीं इसने ना तो कभी कोई प्रार्थना की ना कभी पूजा की ना ये कभी मंदिर गया दुनिया ऐसे पापी समझती थी क्योंकि दुनिया जैसे पुण्य समझती वो पुण्य ही नहीं है मंदिर जाने में क्या पुण्य है लेकिन इस आदमी ने चुपचाप दीनों की सेवा की इधर दुकान पर कमाया उधर गरीबों को बांट दिया बांटा भी इसने शोरगुल करके नहीं अखबार वालों को बुला के नहीं बांटा, फोटोग्राफर तैयार नहीं रखे ये चुपचाप लोगों के घरों में डाल आया उनको भी पता नहीं वो धन्यवाद देने का भी मौका इसने नहीं दिया ये मंदिर नहीं गया ये सच है इसने पूजा नहीं की ये सच है लेकिन ये मेरा प्यारा है ना में मूरत धरी सिंहासन ना में पोहप चढ़ाई ना हरी रिझे जब तप किने ना काया के जारे और तुम शरीर को तपाओ जलाओ इससे तुम सोचते हो परमात्मा प्रसन्न होगा आत्मा तक प्रसन्न नहीं होती परमात्मा क्या प्रसन्न होगा भीतर की आत्मा से पूछो वो परमात्मा का प्रतिनिधि है तुम्हारे भीतर पीड़ा पाती है पीड़ा कभी पूजा नहीं हो सकती उत्सव ही केवल पूजा हो सकता है तुम जब प्रफुल्लित हो जब तुम्हारा सारा शरीर खिला है और स्वस्थ है जब तुम्हारे सारे शरीर के रग रग रोए रोए में जीवन की धारा बह रही जब तुम नाच सकते हो तभी तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है और जिस बात में आत्मा प्रसन्न है वही परमात्मा की पूजा है तुम अपनी आत्मा की सुनो तुमने परमात्मा की सुनी तुमने अपनी आत्मा की ना सुनी तुम परमात्मा के दुश्मन हो गुरुजी एफ कहा करता था कि दुनिया के सारे धर्म परमात्मा के दुश्मन हैं और वो ठीक कहता था क्योंकि वे सब तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सुनने की नहीं सिखाते उनके पास बंधे हुए अनुशासन हैं इनको पूरा करो और अगर तुम्हारी आत्मा इनके विपरीत है तो दबाओ अपने को ही मारो अपना ही गला घोंटो वे सब आत्मघाती ना हरी रिझेे धोती छाड़े और नग्न हो जाने से कोई हरी को रिझ व पांचों के मारे और पांचों इंद्रियों को भी मार डालो फोड़ लो आंखें अपनी कान में सिंखचे डाल लो ताकि न सुनाई पड़ेगा संगीत न वासना पैदा होगी न दिखाई पड़ेगा रूप न वासना पैदा होगी मार डालो काट डालो पांचों इंद्रियों को वही तो तुम्हारे साधु संन्यासी कर रहे हैं परमात्मा बनाता है तुम मिटाते हो तुम कैसे उसके मित्र हो सकते हो परमात्मा आंखें बनाता है तुम फोड़ते हो परमात्मा कान देता है तुम बहरे बनना चाहते हो जो परमात्मा ने दिया है उसे मिटाओ मत उसे संभालो उसे सुसंस्कृत करो उसे संवेदनशील बनाओ आंख ऐसी संवेदनशील हो जाए के रूप तो दिखाई पड़े ही रूप के भीतर छिपा अरूप भी दिखाई पड़ने लगे कान ऐसे श्रवण की गहनता को उपलब्ध हो जाएं कि संगीत तो सुनाई पड़े ही सब संगीत में जो शून्य छिपा है वो भी सुनाई पड़ने लगे स्वर तो है ही संगीत में शून्य भी है स्वर ऊपर का आवरण है शून्य भीतर का प्राण है रूप तो है ही फूल में अरूप भी है रूप तो है ही एक सुंदर स्त्री में एक सुंदर पुरुष में अरूप भी है आकार तो दिखाई पड़े ठीक निराकार भी दिखाई पड़े आंख चाहिए ऐसी तुम आंख फोड़ रहे हो कि रूप से डर गए हो कहीं रूप ना दिखाई पड़ जाए नहीं तो वासना पैदा होती ठीक है रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती आंख फोड़ लेने से रूप दिखाई नहीं पड़ेगा इस भ्रांति में मत रहना अंधे में भी वासना होती भयंकर वासना होती और तुम तो कुछ कर भी सकते हो वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता इसलिए बड़ी असहाय वासना होती बड़ी विकृत परवर्टिड सच है रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती इसका अर्थ है कि थोड़ा और गहरे देखो अरूप दिखाई पड़ने से करुणा पैदा होती रूप दिखाई पड़ने से काम पैदा होता है अरूप दिखाई पड़ने से प्रेम पैदा होता है आंख को बढ़ाओ स्वाद को बढ़ाओ स्वाद को मिटाओ मत जीप को जला लेना बहुत आसान है क्या कठिनाई है स्वाद से घबड़ाओ मत स्वाद में परम स्वाद भी छिपा है अस्वाद को उपलब्ध नहीं होना है परम स्वाद को उपलब्ध होना है तब तुम परमात्मा की धारा में बह रहे हो तब तुम्हें कुछ करना ना पड़ेगा तुम ऐसे ही बहते हुए पहुंच जाओगे धारा जा ही रही सागर की तरफ तुम बस धारा के साथ एक हो जाओ दया राखी धर्म को पाले जगसू रहे उदासी अपना साजीव सबको जाने ताहे मिले अविनाशी दो शब्द दया करुणा जिसमें करुणा जग गई सब जग गया धर्म धर्म से तुम अर्थ मत लेना हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ईसाई धर्म नहीं क्योंकि वे सब तो क्रियाकांड है धर्म से मूल अर्थ है स्वभाव स्वयं को जो साथ ले हम कहते हैं आग का धर्म ताप या पानी का धर्म शीतलता क्या है धर्म तुम्हारा मनुष्य का क्या है गुण तुम्हारा तुम्हारी निजता का चैतन्य होश बुद्धत्व जो प्रज्ञा को साधले और करुणा को जो जाग जाए और करुणावान हो जाए दया राख ही धर्म को पाले जगसुन रहे उदासी वो अपने आप इस सपने के प्रति जो चारों तरफ चल रहा है उदास हो जाता पर ये उदासी घृणा की नहीं है क्योंकि घृणा कभी उदास नहीं होती दुनिया में तीन तरह के लोग हैं एक जो दुनिया के राग में पड़े वे उदास नहीं दूसरे जो दुनिया के प्रति विरागी हो गए हैं वे भी उदास नहीं है प्रेम घृणा में बदल गया मित्रता शत्रुता बन गई जिस तरफ देखते थे वहां पीठ कर ली लेकिन उदासी नहीं है उदास तो वो है जो दोनों से मुक्त हो गया राग से विराग से जिसको महावीर ने वीतराग कहा है जो उदास है। उदास का अर्थ तुम्हारी उदासी नहीं कि पत्नी नाराज है तुम उदास बैठे हो कि धंधा ठीक नहीं चल रहा तुम उदास बैठे हो यह तो राग है यह उदासी नहीं है यह तो राग असफल हो रहा है इसलिए तुम उदास हो तुम्हारा आनंद भी झूठा है कि आज धंधा खूब चला कि तुमने ग्राहकों को खूब लूटा कि तुम बड़े प्रसन्न घर चले आ रहे हो पैर पड़ते नहीं जमीन पर आकाश में उड़ते हैं। आनंद भी आनंद नहीं है ये भी राग है राग और विराग दोनों जब छूट जाएं, न तो संसार के प्रति राग रहे और न घृणा न द्वेष रहे न राग तब उदास उदासी परम अनुभव है उदासी से बड़ा इस जगत में कुछ भी नहीं है उदासी दुख नहीं है ध्यान रखना जैसा तुम्हारे शब्दकोशों में लिखा है उदासी परम है संसार के प्रति उदासी तभी आती है जब अपने प्रति परमानंद आ जाता है जब परमात्मा में नृत्य चलने लगता है तब संसार के प्रति उदासी आ जाती है जैसे छोटा बच्चा है वो बड़ा हो गया अब खिलौने पड़े हैं कोने में वो निकल भी जाता है देखता भी नहीं कमरे से कभी बिल्कुल पागल था कभी इतना पागल था कि रात भी खिलौनों को साथ लेके सोता था बिना खिलौनों की नींद भी नहीं आती थी कोई दूसरा मांगता खिलौना तो लड़ने को तैयार हो जाता था अब बड़ा हो गया समझ आ गई खिलौने पड़े धीरे धीरे कचरे में फेंक दिए जाएंगे जिस दिन तुम्हें बड़ा आनंद मिल जाता है छोटे आनंद अपने आप पड़े रह जाते खिलौने हो जाते जिस दिन परमात्मा मिलता है संसार के प्रति उदासी हो जाती तुम संसार के प्रति उदास होने की कोशिश मत करना अन्यथा उदासी गलत होगी वो उदासी विराग की होगी तुम तो परमात्मा को पाने की कोशिश करो तब एक अनूठी उदासी आती है जिसका स्वभाव आनंद का है जो बड़ी विरोधाभासी है संसार के प्रति कोई अच्छा ना बुरा भाव रह जाता सब खो जाता अपने में कोई लीन है इतना आनंदित है कि कुछ और चाहना रही सब मिल गया कुछ पाने को ना बचा संसार की तरफ जो उदासी है वही परमात्मा की तरफ आनंद है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दया राख ही धर्म को पाले जग सुन रहे उदासी अपना सा जीव सब को जाने ताहे मिले अविनाशी और जैसे ही ये दो घटनाएं घटती हैं दया और धर्म करुणा और प्रज्ञा वैसे ही दिखाई पड़ता है कि जो ज्योति मुझ में जल रही वही सब में जल रही अहिंसा अपने आप पैदा हो जाती चींटी में भी वही हाथी में भी वही है वृक्ष में भी वही है छोटे में बड़े में कण में विराट में सब में वही है और वो मैं हूँ तत्व मत्स्य स्वेत केतु वो मैं ही हूँ वो श्वेत केतु तुम ही हो एक ही का विस्तार है अनेक में सहे कुशब वाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना तब सब गर्व और गुमान सब अहंकार और अस्मिता छूट जाती तब सब कुशबद कोई गाली दे रहा है अपमान कर रहा है कुछ सालता नहीं जो उदास हो गया संसार के प्रति कोई गाली दे तो बराबर कोई स्तुति करे तो बराबर सह कुसद वाद को त्यागे और अब उसका कोई वाद नहीं है ईश्वर वादी का कोई वाद नहीं है ईश्वर को जानने वाले का कोई सिद्धांत नहीं है सिद्ध का कोई सिद्धांत नहीं वो स्वयं ईश्वर है वो समझाता नहीं सत्य के संबंध में वो सत्य ही समझाता है वो बोलता नहीं सत्य के संबंध में सत्य ही उससे बोलता है सहे कुशबदाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना सत्य नाम ताही को मिलिए कह कबीर दीवाना पागल कबीर कहता है कि जिसने ऐसा कर लिया मुर्दा क्रिया कांडों को छोड़ दिया जीवित अंतर धर्म में जागा वासना की ऊर्जा को करुणा बना लिया कोई वाद कोई शास्त्र जिसमें न रहा जो शास्त्र शून्य और वाद शून्य हो गया और जिसने सबके भीतर एक ही अखंड ज्योति को जलता देखा वही उस अविनाशी को पा सकता है वही पाता है कहे कबीर देवाना आज इतना है